तो ये गोरिया वैश्णा थे ओम केशवाय नम द्वादश अर्थात भारत जाएगा उत्तम अंग मतलब श्रेय का उत्तम स्तर में लगाना है मंत्र के साथ तो गोपी चंदा में इसका मतलब गोपी तालाब एक तालाब है द्वारा ध्यान में वो गोपी तालाब करते हैं और ये विशेष नाती है किला नाती ओम नारायण नमः ओम नारायण नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवय नम नमः नमः ्रमा नम नमः वा नम शीधाय नमीशेषा नम पर्मनध्या नम तिलक लगाना है और ऐसे ही पाका जाएगा कहते हैं तिलक लगाने से हम स्वीकार कहते हैं कि शरीर हरि मंदिर है ये वैष्णव शरीर का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना तो ऐसे बारह जगह में तिलक लगाना है और जगह रखना है भगवान की स्थिति है विष्णु एक साइड है ब्रह्मा दूसरा साइड शिवा और बीच में विष्णु का निवास का ऐसे ही ची लॉक लगाने हैं ये बाईशाहब आभरण है बाईशाह ऐसे आए। तो ही लिपस्टिक क्रीम नेल पॉलिश वो सब कोई आवश्यकता नहीं है तो यही बाईशाह भूषण है और इससे ये चिलॉक लगाने से हम स्वीकार करते हैं और दिखाते हैं कि हम दीक्षित वाई है और हमारा परिचय है कि हम कृष्णा और इनके प्रिय भक्त वाई श्राफ जन्म के दास अनुदासदास अनुदासदास अनुदास, अनुदास। तो ये चीला के कवच बच्चा और इससे चीला लगाने से हम भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलते हैं और इनकी राक्षाधीन होते हैं क्या है इस शास्त्र में है कि जो व्यक्ति जिनके गला में तुलसी कंठी माला है और द्वारा स्टैडियम में विशेष विशेषकर कपास में विष्णु है, उस वो व्यक्ति वो भाई साहब का नारक भाई कुछ नहीं है क्योंकि यमराज के दूत यमदूत अगर देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति का विष्णु तिलक है और तुलसी नाला है तो यमदूत तो ऐसा व्यक्ति के पास कभी भी नहीं जाते ऐसे व्यक्ति से बहुत दूर रहते हैं और मृत्यु मृत्यु का समय जिनके शरीर पर इस सुंदर वाइशा भूषण है गोपी चंदन तिलक जो भगवान विष्णु और इनके प्रिय भक्त गोप्रिया का आशीर्वाद युक्त होते हैं तो वो व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति का आत्मा के लिए विष्णु आते हैं और वो पवित्र आत्मा वैष्णव भक्त ले जाते हैं और डायरेक्ट वाइकुण धाम जाते हैं और ये जन भी है ये भी बहुत है या यज्ञ स्रूती तो नहीं ब्राह्मण की जाति में जन्म नहीं है दो तो प्रकार के ब्राह्मण है एक व्यवहारिक ब्राह्मण इसका मतलब जो ब्राह्मण की जाति में जन्म लगते हैं और दूसरे है धारा ब्राह्मण जो व्यक्ति वास्तविक व्यवहारिक जीवन में ब्राह्मण लाभ किया है तो ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण होते हैं ब्रह्मा जनतीथि ब्राह्मण ब्रह्मा अर्थात परम सत्य अर्थात विष्णु को मालम होने से एक व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण होते है तो ये यज्ञ भी रखने है, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति ज्ञा कर सकते हैं तो सामान्यत हिंदू समाज में ऐसे विचार करने है कि खाली ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्म के भारी बार में जन्म लेते हैं वो उसका अधिकार है याज्ञा करने लेकिन वाइश्णा विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भी में जन्म लेते हैं तो अगर शुद्ध वैष्णव साधाचा अपना जीवन में पालन करते हैं और सातगुरु वैष्णव गुरु से दीक्षित होते हैं तो वे ब्राह्मण हो सकते हैं, वो ही सही ब्राह्मण है और अभी यज्ञोपी रखने के लिए उपयोग से तो वाइशनाहब ऐसे नहीं सोचते कि मई ब्राह्मण हूं मई बौड़ो हूं तो वैष्णव ब्राह्मण के लिए ये भी रैतने है और चीला मंडन, मुस्त, तो ये सब ये सभी लाक्षण है और छिन्न है कि वे वैष्णव है लेकिन वाइशनाह नहीं सोचते वैष्णव वाइशना सोचते कि ये सब है ये दिखाना कि नहीं वाइष्णव दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास, दास हूँ तो ऐसा है जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं इनके कर्तव्य है तीन बार गायत्री मंत्र जापना हम कृष्णा महामंत्र जापते हैं और जो भ्रमण दीक्षित तो है गायत्री जाति करते हैं तो हरि नाम है और हरि नाम से हम भगवान की पूर्ण आशीर्वाद ले सकते लेकिन गायत्री देवी वे भी भगवान की प्रियादासी है और मंत्र रूप में गायत्री देवी भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हैं और जो वैष्णव विधि के अनुसार ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, वे गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हैं भक्ति और ठाकुर की भाषा में गौरव शोभमान की अनुकूल है भक्ति के लिए गौर भक्त प्रिया देश मतलब वो वस्त्र जो गौर भक्त के लिए प्रिय है जो गौर भक्तजन फैलने हैं तो ऐसे वस्त्र वाइशाप के लिए फैनना उचित है और चिलक चुलासी माला शोभमान तो ये चिलक चुलसी माला वाइशाप उत्पीत वृष्ट मंडन शीका वैष्णव पोषक ये सब व्यक्तना अनुकूल है भक्ति में इसलिए वैष्णव विशेषकर वैष्णव शांत और वैष्णव गतिहा भी तो सभी संत so, yeah. है सब वैष्णव संत है तो ऐसे पोषक करने हैं ऐसे पीला कर रखते हैं और हमारा अनुरोध है कि आप भी वैष्णव सदाचार पालन कीजिए आपका जीवन धन्य होगा शुभमान होगा तो ऐसे दीक्षित भर यज्ञों भी जनाये बैठते हैं चीला, चुलासी माला कोई तो दूसरा माला नहीं है तुलसी तुलसी भगवान की प्रिया है इसलिए चुलासी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और जैसे कि भगवान संतुष्ट हैं तो क्योंकि भगवान तुष्ट होते हैं तुलसी देखने से तो इसलिए शिला ये सब रखने हैं क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं अगर ऐसे होशक होशक पहनने हैं तुलसी नाला रखने हैं चिलक रखने हैं तो यही सब चिन्ह है कि हम आप परिचय परिचाय बाईस जय से रखना हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम ये हरे कृष्ण मंत्र बोलो चिला तुलसी माला ये सब भी रख गो और आपका जीवन संपूर्ण रूप में धन्य होगा और आप भगवान कृष्णा का संपूर्ण आशीर्वाद मिलेंगे हरे कृष्ण